विज्ञाननंद स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण एक स्मरणीय घटना स्वामी शिव स्वरूपानंद तारीख तो याद नहीं है पर मेरे संन्यास के कई वर्ष बाद की बात है बेलुर मठ से पूज्य विज्ञानानंद महाराज के दर्शन के लिए इलाहाबाद गया था सुबह पहुंचकर कर आश्रम जाकर उनको प्रणाम किया और कहा बेलुर मठ से आया हूँ बेलुर मठ से आए हो ठीक तो क्या आप भी चाबी अपने साथ ले जाएंगे उन्होंने मेरी ओर देखकर रहस्यमय रूप से ऐसा कहा मैं कुछ समझ नहीं पाया और कुछ बोले बिना उनकी ओर देखता रहा तब महाराज जी ने थोड़ा हंसकर बात का खुलासा करते हुए कहा बात क्या है जानते हो बेलूर मठ के साधु बड़े भुलक्कड़ हैं कुछ दिन पहले वहाँ से एक साधु आए थे और गेस्ट हाउस में ठहरे थे उनके कमरे का ताला चाबी उन्हें दिया गया था लौटते समय वे अनजाने ही चाबी अपनी जेब में रख कर ले गए परिणाम स्वरूप ताला तोड़ना पड़ा इसीलिए पूछा क्या आप भी चाबी साथ ले जाएंगे? मैंने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया नहीं महाराज मैं चाबी नहीं ले जाऊंगा। वैसी भूल नहीं होगी तब वे प्रसन्न होकर बोले बहुत अच्छा इलाहाबाद आए हो त्रिवेणी दर्शन और स्नान कराओ त्रिवेणी संगम में स्नान पूजा आदि करके लगभग दस बजे महाराज जी के पास वापस लौटा खूब भूख लगी थी उम्र कम थी इसीलिए भी महाराज जी ने अपने सेवक बेड़ी को बुलाकर कमरे में रखे बेल को फोड़कर मुझे देने को कहा बेड़ी ने प्लेट में उसे तोड़कर मुझे दिया थोड़ा निराश हुआ पर मुख में रखते ही अत्यंत स्वादिष्ट लगा महाराज जी के आश्रम के सामान्य वस्तुएं भी असामान्य हो जाती थीं यह उस दिन अनुभव किया दोपहर के भोजन में भी सामान्य दाल भात तरकारी अमृत तुल्य लगे थे उस बार केवल एक दिन इलाहाबाद में रहा था उस समय ही पूज्य विज्ञानन जी महाराज का पहली बार दर्शन किया था वे अधिक बातचीत नहीं करते थे उन्हें प्रणाम कर उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का संस्पर्श पाकर ही मैं धन्य हुआ था बाद में महाराज जी को बेलुर मठ के कई बार देखा है एक घटना विशेष रूप से याद है जो सन 1933 के अंत में घटी थी पूज्य महापुरुष महाराज उस समय पक्षाघात से पीड़ित थे और बोला बोल नहीं पाते थे हम कुछ लोग उनकी सेवा करते थे बेलुर मठ के साधु निवास के मुख्य भवन की ऊपरी मंजिल में उनका कमरा था और शांत गंभीर वातावरण बना रहता था उस दिन उस शांत परिवेश में मैं उनके लिए हरलिक्स हारलिक्स बना रहा था अचानक किसी ने जूते पहनकर सीढ़ी से ऊपर आने की आवाज़ सुनी पहले तो अवाक हो गया क्योंकि कोई साधु या ब्रह्मचारी जूते पहनकर सीढ़ी पर नहीं चढ़ा पर उस समय कौन आ रहा होगा यह सोचते सोचते थोड़ा झाँक कर देखा तो पूज्य स्वामी विज्ञाननंद जी दिखाई दिए व्यग्र से चेहरे और आंखों से चिंता का भाव दिख रहा था किसे से कुछ कहे बिना वे सीधे महापुरुष महाराज के कमरे में चले गए उनके चरण स्पर्श करके एकटक तन्मय होकर उन्हें देखते रहे पूज्य महापुरुष महाराज का चेहरा आनंद से भर गया दोनों गुरु भाइयों का वह निरव मिलन एक अविस्मरणीय दृश्य है आज मैं उसे याद करके रोमांच हो जाता हूँ पूज्य महापुरुष महाराज के इशारा करते ही मैंने कहा हाँ महाराज उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहा हूँ आप चिंता न करें हमें मालूम था कि पूज्य महापुरुष उन्हें क्या खिलाना चाहते थे हम तैयारी में लग गए इस बीच विजय महाराज स्वामी गंगेशानंद और कुछ और साधु आ गए क्योंकि पूज्य विज्ञानन जी अचानक आ गए हैं यह खबर फैल गई थी इधर महाराज जी जल्दी करने लगे मुझे जो देना हो जल्दी से दे दो बाहर टैक्सी खड़ी है देर मत करो यह क्या टैक्सी खड़ी है हम लोगों में से किसी ने पूछा महाराज जी ने उत्तर दिया जिस टैक्सी से हावड़ा स्टेशन से आया हूं उसी से वापस स्टेशन जाऊंगा वहां से इलाहाबाद की रेल में बैठूंगा मैंने रिटर्न टिकट करवा रखा है महाराज जी के बालक स्वभाव से हम सब परिचित थे यह भी जानते थे कि उन्हें निर्जंता प्रिय थी बैलून मठ अधिक दिन रहना नहीं चाहते चाहेंगे किंतु आने के बाद आने के साथ ही साथ वापस लौटना यह हमें स्वीकार नहीं था विजय महाराज के साथ कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ा नहीं महाराज यह कभी भी नहीं हो सकता कम से कम दो चार दिन विश्राम करके जाइएगा पर टैक्सी तो खड़ी है आप उसकी चिंता मत कीजिए हम उसे विदा कर देते हैं रेल के रिटर्न टिकट क्या क्या होगा वह हमें दीजिए रिफंड का इंतज़ाम हो जाएगा जिस दिन जाएंगे उस दिन का टिकट हो जाएगा आप और आपत्ति मत कीजिए महाराज जी ने और आपत्ति नहीं की कमरे में जाकर कपड़े बदल कर शांत हो गए चेहरे पर प्रसन्नता और हंसी संध्या आरती के बाद हम लोग उनके कमरे में गए और महाराज जी से पूछा महाराज आप मट में आते ही वापस क्यों जाना चाहते थे इतना कष्ट सहकर इतनी दूर आए भी क्यों प्रश्न सुनकर वे गंभीर हो गए और बोले तो सुनो महापुरुष महाराज बहुत बीमार हैं और कष्ट भोग रहे हैं यह खबर पहले ही मिल गई थी परसों संध्या को उनके बारे में सोचकर बहुत उदास हो गया था चुपचाप बैठे बैठे ठाकुर का चित्र देख रहा था अचानक देखा कि उनके चित्र से एक बालक मूर्ति आविर्भूत हुई उसने मुझे आश्वासन देते हुए कहा इसके लिए चिंता मत करो मैं सर्वदा उसे देख रहा हूँ इस दर्शन के साथ ही मेरा उद्वेग चला गया इसके बाद सोचा ठाकुर जिनकी सदा देखभाल कर रहे हैं उनका शीघ्र एक बार दर्शन कर आना चाहिए यह सोचते ही कोलकाता यात्रा की योजना बनाई कल इलाहाबाद स्टेशन पहुँच रिटर्न टिकट काट कर ट्रेन में बैठा और आज ठाकुर के प्रिय संतान महापुरुष महाराज का दर्शन और उन्हें प्रणाम कर धन्य हो गया हूँ इसीलिए तो आया था इसीलिए टैक्सी रोक रखी थी और तो कोई काम नहीं था तो क्यों यहाँ रहूँ पर आप लोग जाने नहीं देते तो ठीक है रह जाता हूँ जाम अप्रैल 1974, संस्मरणों से दरित